शारद सुर सरिता जुगुल मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एक कहत सुनत एक हर विवेका सुना महेश भवानी गण महु दीन बंदु दीनदानी कशा सखा से के सद बिज तुलसी केिर जा मंत्र जािर जान मिलया खर यू da wow. wow. शिव निपाति धाती सस सम मिल मन हुतीई ये कथई सनेता जई समीता सुनि है सुनी है समुझ सचेता हुई राम चरण अनुरागी कलिमल रित सुमंगल भागी सपन हूँ साँच हूँ मोहि पर जो हरी गौर बताओ कहूं समो भाव अमित प्रभाव याद रामचंद्र की की मान्य कहियों की वंदना हो गई सभी कवियों की देव कवि सत्यु के कवि कलियुग के कवि भूतकाल के भविष्यकाल के वर्तमान काल के सभी भाषाओं के कवि सबकी वंदना हो गई और सबसे गोस्वामी जी को प्रेरणा प्राप्त हो गई कि रामचरित मानस लिखने के उद्देश्य आगे बढ़े अब गोस्वामी जी वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं सरस्वती की वंदना करते हैं शंकर जी की वंदना करते हैं और फिर अयोध्या इत्यादि की वर्णना करते हुए क्रमशाह भगवान राम तक पहुंचते हैं ये जो दूर दूर हैं उन सबकी पहले वंदना जैसे ऐसे निकट हैं उनकी बाद में वंदना या जो लोग भगवान तक पहुंचाने वाले हैं उनकी पहले वंदना जो भगवान के निकट पहुंचाने वाले हैं उनकी बाद में वंदना इस प्रकार से वंदना क्रम रखते हुए आगे बढ़ते हैं अब वंदना करते हैं सरस्वती जी की कहते हैं कि कु बंदों सारिता अब हम सरस्वती की वंदना करते हैं जो गंगा जी की तरह से हैं। गंगा जी की तरह कैसे हैं? जुगुल पुनीत मनोहर चरिता दोनों ही पवित्र हैं और दोनों ही के चरित्र बड़े ही मनोहर है ये जोरों समानता है मज्जल पान पाप हरे एक ये जो गंगा जी की महिमा है उसमें स्नान करने से और जल पीने से पापों का हरण होता है सरस्वती जी की क्या महिमा उसके समान कहात तो सुनत एक हरे अभिवेका सरस्वती जी की महिमा ये है कि उनके कहने से और सुनने से उनका यही भी अविवेक है अज्ञान है मिटता है गंगा जी के स्नान से पाप मिटे और सरस्वती जी में स्नान करने से अज्ञान मिटा सरस्वती जी भी वैसे तो नदियों में से दो नदियां हैं एक गंगा जी नदी एक सरस्वती नदी प्रयागराज में तीन नदियां जहाँ मिली एक गंगा जी है एक सरस्वती भी है एक अन्ना है जो है वो तो कर्मकथा पर अभिनंदन बढ़ने वो तो कर्म कथा है मैंने कर्म की धर्मा धर्म का विवेशन यमुना नदी है और गंगा जी जो है वो भक्ति की धारा है और सरस्वती जो है वो ज्ञान की धारा है कर्म भक्ति और ज्ञान इन तीनों को मिलकर के त्रिवेणी बनी इसलिए त्रिवेणी बड़ी पवित्र है क्योंकि उसमें तीनों धाराएं विद्यमान तो वहां तो प्रयागराज में तो तीन नदियां और ये तीनों नदियां परम पवित्र नदियां लेकिन अपने कथा साहित्य में जहाँ भगवान श्री राम जी की कथा है इस कथा में कर्म की कथा भी है शुभाषु कर्म कौन करने चाहिए कम नहीं करनी चाहिए भक्ति की भी कथा है ज्ञान की भी कथा है तीनों की त्रिवेणी इसमें रामचरित मानस में है और यही तीनों की त्रिवेणी मिलकर के आगे भगवान की कथा होकर के आगे बढ़ती है इसका वर्णन आगे आएगा जहाँ मानस का प्रकरण आएगा मानस किस प्रकार से है, मानस का नाम कर रखा गया वहां पर इसका विस्तार सब देखने को मिलेगा यहां भी उसे मरण रखना चाहिए कि सरस्वती जो है वह हो ज्ञान की प्रतीक और गंगा जो है वो हो भक्त के प्रतीक है तो अब दोनों की अपनी अपनी महिमा है। अध्यात्म के क्षेत्र में दो ही साधनाए मुख्य हैं एक वो साधना जिससे कि पाप मिटे और एक वो साधना जिससे अज्ञान मिटे अगर पाप मिट मिट जाए जाए, और अज्ञान जा जा तो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त है। परमात्मा में बाधा प्राप्त करने की दो ही बाधा है जब तक सात कुंज है तब तक तो परमात्मा में रुचि भी नहीं होती परमात्मा को प्राप्त करने की प्राप्त करने की तो तथा बात है इसलिए साप मिटे तो फिर ज्ञान और भक्ति में रुचि आ रहे उसकी साधना जब व्यक्ति करे तो फिर ज्ञान प्राप्त होने से अज्ञान मिटे अज्ञान मिटे तो परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान और भक्ति समतुल्य है एक दूसरे की पूरक है ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान गलगति होती है कोई कहे कि हमें भगवान की भक्ति पता नहीं क्यों नहीं है भक्ति कैसे बढ़े तो उसका उत्तर यही है कि भगवान का आपको तो ज्ञान नहीं है इसलिए भक्ति नहीं है भगवान का ज्ञान होता तो भक्ति जरूर आ जाती तो ये कहे कि हमें परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है बात क्या है ना? तो परमात्मा का ज्ञान इसलिए आपको तो नहीं है क्योंकि परमात्मा में आपकी भक्ति नहीं है अगर भक्ति होती उस ज्ञान को प्राप्त करने की आजाद कोशिश करते ज्ञान प्राप्त हो जाता जब भक्ति नहीं प्रेम ही नहीं ज्ञान कहाँ से आ जाता दूसरी बात ये भी है कि परमात्मा का ज्ञान भी नहीं है तो परमात्मा का भरोसा कहां तो से आ जाए उस पर आसन कैसे हो हैं <स्थाथ> ये दोनों बातें बराबर चलती रहती है इसलिए यहाँ गंगा जी की पापनाशनी गंगा जी हैं, तो भक्ति स्वरूपा और सरस्वती जो ज्ञान स्वरूपा ये जो है अज्ञान नाशनी है दोनों की समानता इस प्रकार के है गंगा जी में स्नान करते हैं धुप्ती लगाते हैं और उसका जल पीते हैं इसी प्रकार से रामचर मानस भक्ति की ये कथा है भक्ति की साधना है तो उसमें व्यक्ति डुप्टी लगा दें भक्ति है। और उसके जैसे गंगा जी के जल का काम करते हैं उसी प्रकार ये से ये भक्ति से प्राप्त होने वाला जो असामर्थ है उसका काम करें। एक भक्ति असामर्थ है जब भक्ति प्राप्त होती है तो उसका रस प्राप्त होता है अमृत के समान मधुर उसका पान करे तो व्यक्ति के सारे खाप दूर हो जाते हैं सरस्वती ही जो है <coughs> ज्ञान और ज्ञान जो है विचारात्मक है <coughs> ज्ञान की वृद्धि विचार से होती है ज्ञान का साधन भी विचार जो व्यक्ति विचार करेगा उसे ज्ञान प्राप्त होगा विचार ही नहीं करेगा तो बिना विचार के अपने राशि नहीं आ विचारहीन व्यक्तियों को माने जैसे परमात्मा को विचार नहीं करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान नहीं आएगा संसार में कहीं किसी और वस्तु का जिसका भी ज्ञान प्राप्त करना है उसका विचार करना पड़ेगा जब विचार नहीं करेंगे तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा तो ये कहते हैं कि सरस्वती जी की किस प्रकार के हैं ये है ये विचार करने पाते हैं विचार के दो रूप है या दो प्रक्रियाएं एक श्रवण के द्वारा विचार और एक असम के द्वारा विचार जब श्रवण करते हैं तब विचार आता है ये सभी लोग जानते हैं अगर हम सुने नहीं सत्य का वेदांत का श्रवण न करें तो उसका विचार पहुंचा जाए अपने आप विचार थोड़े उत्पन्न करें यदि हम परमात्मा का ज्ञान चाहते हैं वेदांत का ज्ञान चाहते हैं तो उसी का हमें श्रवण भी करना होगा इसलिए श्रवण मनन विधि ध्यान एक, एक प्रक्रिया चलती है इससे ज्ञान प्राप्त होती है श्रवण करे उसके बाद मनन करे मनन में विचार है तो पहले सुनेगा व्यक्ति और तो उसके बाद श्रवण के बाद में विचार करेगा तो मनन होगा और फिर उसी बात को चित्त में धारण कर लिया तो निर्दात कर दिया व्यवता के साथ उसी बात को स्वीकार कर दिया तो ये तीन प्रक्रियाएं तो ये ज्ञान की दड़ हो गई और दूसरी ये कि ज्ञान के कथन से भी ज्ञान की बुद्धि होती है ये कम लोग जानते शास्त्री बताते हैं तो पता लगता है वैसे तो सीधी बात ये समझ में जाती है कि जब हम सुनेंगे तो विचार करेंगे ज्ञान बढ़ेगा बिल्कुल बात ठीक लेकिन यह भी है कि जो कुछ सुना जो कुछ समझा उसको आप किसी दूसरे को बता के देखो जब आप बताएंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा सो कैसे बढ़ेगा जिस समय व्यक्ति ज्ञान को तो दूसरे को बता रहा होता है उस समय की कृपा से हृदय में उस ज्ञान की उद्भावना होती है व्यक्ति के सबके हृदय में ज्ञान छिपा हुआ है कई बात से कोई ज्ञान नहीं आता लेकिन वो ज्ञान प्रकट होता है प्रकट होता है जब व्यक्ति उस ज्ञान का वितरण करता है इसके लिए दोहा उसे याद रखनी चाहिए क्या इस सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरव बात जो खर्चे क्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए अब ये किस बात की सूचना देता है कि मैंने अपना ज्ञान दूसरों को बताने से भी ज्ञान बढ़ता लौकिक संपत्ति की बात तो दूसरी लौकिक संपत्ति तो जितनी भी आप अगर मैंने करोड़ों रुपए इसमें से एक रुपया भी दे देंगे तो आपके बैलेंस शीट में माइनस रुपया हो जाए तो जायजा नहीं लेकिन इसमें जो यह है यह सरस्वती के भंडार से ये ज्ञान का भंडार रहता है कि इसमें खर्च करने से घटता नहीं बढ़ता इसलिए जो लोग इस ज्ञान का वितरण करते रहते हैं बांटते रहते हैं बोलते रहते हैं बताते रहते हैं उनका ज्ञान बढ़ता रहता है तो वैसे सिद्धांत इस प्रकार का बना वो सामने जी दोनों बातें बोलते दोन रहते हैं दोनों आवश्यक है ज्ञान के लिए एक तो सुनोगी और दूसरा दूसरों दुसा को सुनाओगी तो कहना सुनना साथ साथ बोलते रहते हैं यहाँ भी बोल रहे हैं और आगे भी दस पांच पंक्तियों के बाद जैसे आगे देखते हैं सात छह पंक्तियों बाद में यही फिर कहते हैं कहा तो सुनत कहने से भी और सुनने से भी अज्ञान नष्ट होता है ज्ञान की बुद्धि होती तो गोस्वामी जी कथा क्यों लिख रहे हैं वैसे तो लोक कल्याण के लिए है या लोग सुनेंगे तो उनका भी ज्ञान वृद्धि होगी भाग्य होगी लोक कल्याण होगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि तुलसीदास जी की ये प्रमुख साधना है सब लोगों की जितने समुद्र महात्मा हो गए हैं उनकी अपनी अपनी साधना दिख साधना एक ही है लेकिन उस साधना का तरीका जो उन्होंने अपना अपना अपना लिया ने जो साधना साधना के ने का अपना चना अपनाया और भगवान की गुणगारा अपनाया भगवान की गुणगाथा का रहो रचते रहो, सारी जिंदगी तुलसीदास यही करते है रामचरित मानस लिखी विनय पत्रकार लिखी कविता जुनी लिखी दुआ लिखी बर्गरामायण लिखी छप्परामायण लिखी तमाम करते तो उनको लिखना होता था तो छंद में बड़ी एकाग्रता की एक प्रकार से दुनिया भर की कोई बातें याद नहीं आती न शरीर का ध्यान रहता है नाता पाना का ध्यान रहता है न किसी और का ध्यान देता है जिस प्रकार तो से विषय का वर्णन करता बस वही उसके चित्र में घूमता है और वो भी भाव उत्तर होकर के घूमता है बहुत तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं तब जाकर के लोग काग रचना होती है तो ये तो साधना के लिए बड़ा सुंदर साधना नहीं है जहाँ इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे भगवान का जो बराबर स्मरण करता रहेगा गुण गाथा गाता रहेगा तो उसका हृदय में नपाप रह पाएंगे और ना ज्ञान रह पाएगा वो सब बिल्कुल साफ हो जाएगा अपने आप इसलिए ऐसे करके तुलसीदास जी है सूरदास है मीरा इत्यादि है इन्होंने सब दे... कवि काल जैसे गैर पढ़े लिखे लोगों ने भी काल रचना इसीलिए कि जिससे कि ये हो। वैसे ही प्राचीन काल में गद्य साहित्य बहुत कम है लेकिन आज आजकल लिखा जाता है तो न कविता लिखे तो गद्य में लिखे जब गद्य में लिखेगा तो लिखते समय व्यक्ति को सब जो उसको बड़ा सोच समझ करके लिखना पड़ेगा खूब विचार करना पड़ेगा क्रमबद्ध बनाना पड़ेगा ये करना पड़ेगा तब तो उसके मन में एकाग्रता आएगी और अगर आध्यात्मिक साहित्य रचना करता है तो उसके चित्र में वेदांत अध्यात्म धर्म ये सब उसके हृदय में मजबूत होकर के बैठते जाएंगे प्रकट होते जाएंगे इसलिए ये सरस्वती की वंदना अब ये रामचरित मानव का अध्ययन करते समय बच्चों की मानी बात तो दूसरी है वो तो मान में सरस्वती का चित्र दिखा दो तो उसी मानने के चित्र को भी देख करके मान लेकर सरस्वती नाम की स्त्री कहीं दुनिया में होगी उसी की हम पूजा कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ आकर के जो है जबकि प्रौभावस्था आ गई बुद्धि परिपक्व तो हो गई तब मेरी स्त्री रूप में ही सरस्वती को न देखते रहे सरस्वती के माने है जो अपने अशंति का बैठरी मध्यमा ये जो चार स्थान है उन चार स्थानों में अपने अंदर ही सरस्वती का दास है सरस्वती जो वो हो ज्ञानी की देवी है और वाणी की देवी है वो ज्ञान वाणी के रूप में प्रकट हो तो जहाँ अपने हृदय में जो ज्ञान है वो भी सरस्वती का रूप है और वो ज्ञान जो वाणी के द्वारा प्रकट होता है वो भी सरस्वती का रूप है अब आगे शंकर के रामायण में आप देखेंगे कि जब महाराज दशरथ के जीवन समाप्त होने के बाद भरत जी जब अयोध्या में आते हैं और एक सभा व्यक्ति है वहां पर जो है सब इकट्ठे होते हैं और चर्चा होती है वहां पर भरत जी बोलते हैं तो जब भरत बोलते हैं तब तो क्या देखते हैं उनके कि उनके सरस्वती जो पहले हृदय में बैठी हुई थी वो वहां से निकल के कंठ में आ गई और कंठ से निकल करके पानी जिब्हा पर आ गई और जिब्हा पर आकर के तब भरत जी बोले तब तो भरत जी जो कुछ बोलते हैं तो वो मानो सरस्वती बोले तो वहां बता दिया सरस्वती का बात कहां हम कहते हैं कि जगत के वर्णन आता है कि सरस्वती जो, जो है वो ब्रह्मलोक में बास करती है ये ब्रह्मलोक कहां है जो समस्त बुद्धि है ये ब्रह्मलोक है और समस्त बुद्धि का एक भाग दृष्टि बुद्धि भी है जो अपनी व्यष्टि बुद्धि है यही सरस्वती का बात और व्यस्टि बुद्धि अपनी कहां है अंधाकरण कहां है जहां हृदय है इसलिए सरस्वती का बात हृदय में यह अंधाकरण में किसी की गहराई में सरस्वती विद्यमान तो जब जरूरत होती है तो सरस्वती वही रहती है जब उनका आप स्मरण करेंगे तो सरस्वती गले में भी आएंगी जिबा में भी आएंगी आपकी सहायता करेंगी आप कहो तो कि हम तो बोल ही नहीं पाते है? है? हम कैसे बोले हम तो फिर बोल ही नहीं पाते बात बोल तो थुछ थुछ पाते है लेकिन संसार की दुनिया की बातें बोलते रहते हैं तो सरस्वती का दुरुपयोग करते रहते हैं तो सरस्वती जो वो झेलकती रहती है कि ये क्या हमको याद करते होंगे राज देश गुस्सा फुस्सा की बातें सब करेंगे तो हम क्या इसके जीप पर आवे क्या इसके कंठ पर अगर उन सब बातों को छोड़ करके भगवान की गुणगाथा कहना शुरू करो तो, तो देखो सरस्वती जी हो जाए और फिर हृदय से कंठ आ जाए कंठ से जीव में भी आ जाए और कैसे देखो ऐसी वाणी निकलने लगे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं व्यक्ति जैसे